प्रश्नोत्तर दीप माला साधक चर्या जिज्ञासा साधक के व्यवहार करने की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए कौन से सावधानी बरतें कि अनावश्यक व्यवहार कम होता जाए समाधान जितना व्यवहार उसके परमार्श में सहायक बनता है उतना ही करना चाहिए ऐसा व्यवहार न करे जो बहिर्मुख बनाने वाला हो पर साधक चाहे कि एक दिन में ही सावधान हो जाए ऐसा तो कठिन है पहले उसको प्रतिदिन सावधान रहकर व्यवहार करते हुए सोने से पहले 24 घंटे का स्मरण करना चाहिए कि आज कितनी बार झूठ बोला मन कितनी बार अशांत हुआ कितनी बार जगत संबंधी अनावश्यक चिंता हुई भजन में मन लगा कि नहीं लगा इस प्रकार लाभ हानि का स्मरण करने पर 24 घंटे की गलतियां पकड़ में आ जाएंगी आज क्रोध आया तो क्यों आया क्षोभ हुआ तो क्यों हुआ किसी के प्रति राग या द्वेष हुआ तो क्यों हुआ इस प्रकार जैसा भी अपना व्यवहार हुआ वह भगवान के सामने रख कर उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान यह हमारा हिसाब है व्यवहार में भी आप देखते हैं यदि दुकानदार अपनी दुकान का प्रतिदिन हिसाब नहीं रखेगा तो कभी भी धोखा हो सकता है क्योंकि उसको हानि लाभ का ज्ञान ही नहीं रहेगा इस प्रकार साधक भगवान के सामने अपना हिसाब रखकर प्रार्थना करें कि क्या करें आज हमसे यह गलती हो गई आप हमें बल दें कि पुनः यह गलती ना हो जब इस प्रकार प्रतिदिन अपने व्यवहार का हिसाब रखेगा तो धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा और जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार होने लगेगा अर्थात व्यवहार सीमित हो जाएगा जिज्ञासा साधक को कोई अनुष्ठान गुरु के सान्निध्य में ही करना चाहिए अथवा दूर रहकर भी कर सकता है समाधान साधक अनुष्ठान दूर रहकर करे अथवा समीप मुख्य बात है कि गुरु के द्वारा मार्गदर्शन देकर ही करे मनमाने न करे मात्र पुस्तक में पढ़कर अनुष्ठान कभी भी नहीं करना चाहिए यदि परंपरा के अनुसार गुरु से मंत्र लेकर अनुष्ठान करता है तब गुरु तो मंत्र बनकर हृदय में बैठा रहता है फिर दूरी कहाँ से हुई जिज्ञासा पुरस्तण काल में प्रतिग्रह हेट लेने का निषेध किया है यदि कोई आश्रमधारी साधक पुरस्चरण करे तो उसे प्रतिग्रह के विषय में क्या करना चाहिए समाधान पुरस्चरण करने वाला साधक आश्रम से संबंधित नहीं रहेगा इसलिए उसे पुरस्चरण काल में किसी से किसी प्रकार का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए चाहे वह आश्रम के लिए ही क्यों न हो जब उसका आश्रम से संबंध ही नहीं है तो प्रतिग्रह क्यों लेगा व्यवस्था चलाने के लिए व्यवस्थापक लोग लेते रहें पर पुरस्ण करने वाले साधक को तो उससे अलग रहना चाहिए जिज्ञासा आत्मसाक्षात्कार में उपस्थित रहने वाले प्रतिबंध को कैसे दूर किया जाए समाधान प्रतिबंध को दूर करने के लिए पुरुषार्थ ही मुख्य रूप से साधन है जब आपका पुरुषार्थ उस प्रतिबंध से अधिक हो जाएगा तो वह प्रतिबंध दूर हो जाएगा सर्वप्रथम तो आत्मसाक्षात्कार में जो प्रतिबंध उपस्थित है उसे पहचानना चाहिए फिर विचार करना चाहिए कि देखो इसी प्रतिबंध ने पूर्व में भी मुझे आत्म साक्षात्कार से वंचित रखा था इसीलिए जन्म लेना पड़ा यदि यह वर्तमान में भी बना रहा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा इसलिए पहले उसे पहचानना चाहिए कि जगत संबंधी वासना का आधिक्य है या बुद्धि मानद्य है अथवा गुरु शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि मुख्य रूप से ज्ञान में ये तीन ही प्रतिबंध बनते हैं इस प्रकार पहचान कर उचित साधन के द्वारा इनका निवारण करना चाहिए